चौथा प्रश्न मैं बड़ी उलझन में हूं। तीस अक्टूबर को मेरी प्यारी छोटी बहन ज्योति का देहांत हो गया मैं बहुत दुख और परेशानी महसूस कर रहा हूं ध्यान तथा प्रवचन सुनने से थोड़ी सी शांति की अनुभूति होती है परंतु इतने सालों से प्रेम एवं ममत्व होने के कारण रोम रोम में उसकी याद सताती ऐसे संयोग में मुझे क्या करना चाहिए आप कृपया कुछ मार्गदर्शन देने की अनुकंपा करें कबीर जाना है और सबको जाना है हम सब पंतिबद्ध जाने को तैयार खड़े कब किसका बुलावा आ जाए बहन गई तुम्हारी चोट लगी तुम पर चोट इसलिए लगी कि तुमने ये मानकर जिंदगी चलाई थी कि बहन कभी जाएगी नहीं बहन के जाने से चोट नहीं लगी तुम्हारी मान्यता ब्रांड थी मान्यता के टूटने से चोट लगी काश तुमने जाना ही होता कि सबको जाना है तो चोट ना लगती तुमने झूठी मान्यता बना रखी थी कि बहन कभी ना जाएगी किसी अचेतन में चुपचाप तुम इस भाव को पालते पोसते रहे थे कि बहन कभी ना जाएगी इतनी प्यारी बहन कहीं जाती लेकिन सबको जाना है अब तुम सोचते हो कि बहन के जाने के कारण तुम विक्षुब्ध हो तो फिर गलत सोच रहे हो धारणा टूट गई इसलिए विक्षुप्त हो तुम्हारी मान्यता उखड़ गई इसलिए विक्षुप्त हो यह बहन का जाना तुम्हारे सारे तारतम्य को तोड़ गया इसलिए विक्षुप्त हो अब भी सोचो अब भी जागो तुम्हें भी जाना है पिता भी जाएंगे मां भी जाएगी भाई भी जाएंगे मित्र भी जाएंगे सभी को जाना है बहन तो जैसे राहत दिखा गई धन्यवाद मानो उसका अनुग्रह स्वीकार करो कि अच्छा किया कि तू गई और हमें चेता गई तू तो जाने की तैयारी हम करें दुनिया में दो तरह की शिक्षाएं होनी चाहिए अभी एक ही तरह की शिक्षा है और इसलिए दुनिया में बड़ा अधूरापन है बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं कॉलेज भेजते यूनिवर्सिटी भेजते मगर एक ही तरह की शिक्षा है वहां कैसे जियो कैसे आजीविका अर्जन करो कैसे धन कमाओ कैसे पद प्रतिष्ठा पाओ जीवन के आयोजन सिखाते हैं जीवन की कुशलता सिखाते हैं। दूसरी इससे भी महत्वपूर्ण शिक्षा है और वह कैसे मरो कैसे मृत्यु के साथ आलिंगन करो कैसे मृत्यु में प्रवेश करो वह शिक्षा पृथ्वी से बिल्कुल खो गई ऐसा अतीत में नहीं था अतीत में दोनों शिक्षाएं उपलब्ध थी इसलिए जीवन को हमने चार हिस्सों में बांटा था 25 वर्ष तक विद्यार्थी का जीवन ब्रह्मचरी का जीवन गुरु के पास बैठना जीवन को कैसे जीना है इसकी तैयारी करनी जीवन की शैली सीखनी फिर 25 वर्ष तक ग्रस्त का जीवन जो गुरु के चरणों में बैठकर सीखा है उसका प्रयोग उसका व्यवहारिक प्रयोग फिर जब तुम 50 वर्ष के होने लगो तो तुम्हारे बच्चे 25 वर्ष के करीब होने लगेंगे उनके गुरु के ग्रह से लौटने के दिन करीब आने लगेंगे अब बच्चे घर लौटेंगे गुरु ग्रह से अब उनके दिन आ गए कि वे जीवन को जिए और जब बच्चे घर आ गए फिर भी पिता और बच्चे पैदा करते चला जाए तो यह अशोभन समझा जाता था यह अशोभन है अब बच्चे बच्चे पैदा करेंगे अब तुम इन खिलौनों से ऊपर उठो तो 25 वर्ष वानप्रस्थ वानप्रस्थ का अर्थ बड़ा प्यारा है जंगल की तरफ मुंह इसका अर्थ होता है अभी जंगल गए नहीं अभी घर छोड़ा नहीं लेकिन घर की तरफ पीठ और जंगल की तरफ मुंह यह वानप्रस्थ का अर्थ होता है चले चले तैयार जैसे कभी तुम यात्रा पर जाते हो बिस्तर बोरिया सब बांध कर बस बैठे हो कि कब आ जाए बस कि कब आ जाए गाड़ी ये वानप्रस्त 25 वर्ष तक वान ताकि अगर तुम्हारे बेटों को तुम्हारी कुछ सलाह की जरूरत हो तो पूछ ले अपनी तरफ से सलाह मत देना वानप्रस्थ ही स्वयं सलाह नहीं देता लेकिन बेटे अभी नए नए, नए गुरुकुल से लौटे अभी उन्हें बहुत सी व्यवहारिक बातें पूछनी होंगी ताछनी होगी तुम्हारा मार्गदर्शन शाय जरूरी हो तो अब पीठ करके घर की तरफ रुके रहना कि ठीक है कुछ पूछना हो तो पूछ पाछ लो फिर पचहत्तर वर्ष के तुम जब हो जाओगे तो सब छोड़कर जंगल चले जाना वे सेस अंतिम पच्चीस वर्ष मृत्यु की तैयारी उसी का नाम सन्यास था पच्चीस वर्ष जीवन के प्रारंभ में जीवन की तैयारी और जीवन के अंत में 25 वर्ष मृत्यु की तैयारी आज दुनिया से मृत्यु की तैयारी खो गई है लोग मृत्यु की बात ही नहीं करना चाहते मृत्यु की बात से ही मन तिलमिला जाता है मन डरने लगता है रास्ते पर निकलती अर्थी देखकर तुम बेचैन नहीं हो गए हो वह बेचैनी इस बात की खबर है कि तुम्हें याद आ रही आज नहीं कल मेरी अर्थी भी उठेगी यही लोग जो दूसरे को लिए जा रहे हैं कल मुझे भी मरघट पहुंचाएंगे आज कोई और चढ़ा है चिता पर कल मैं भी चढ़ूंगा ऐसा अगर तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो क्रांति हो जाए मगर हम बड़े चालबाज हैं हम इसको छिपा लेते हम धुआं खड़ा कर लेते अब कबीर तुम धुआं खड़ा कर रहे हो तुम कहते हो ज्योति मेरी बहन का देहांत हो गया मैं बहुत दुख मैं हूं बहुत परेशानी में हूं सालों से प्रेम में एवं ममत होने के कारण रोम रोम में या सताती तुम झूठला रहे हो तुम अपनी सारी बात को ज्योति पर आरोपित कर रहे हो कि ना तू गई होती ना मैं दुखी होता तू क्या चली गई मुझे दुख में छोड़ गई तुम ये बात भुलाने की कोशिश कर रहे हो कि दुख ज्योति के जाने का नहीं है दुख इस बात का है कि जाना पड़ेगा दुख इस बात का है कि यह ज्योति सजग कर गई तुम्हें कि मौत आती है मेरी आ गई तुम्हारी भी आती होगी देखो मेरी आ गई और मैं तो तुमसे कम उम्र थी अब तुम इसको झुठलाओ मन तुम कहते हो कि प्रवचन सुनता हूं ध्यान करता हूं थोड़ी शांति अनुभव होती है। वह शांति नहीं है शांत बना है प्रवचन सुनने में भूल जाते हो गा रह जाती होगी यह शांति नहीं यह तो विस्मरण यह तो वैसे ही है जैसे कोई सिनेमा में जाकर बैठ गया तो दो घड़ी के लिए उलझ गया सिनेमा की कहानी में तो अपनी कहानी भूल गई कि पढ़ने लगा कोई उपन्यास जासूसी सनसनीखेज कि लग गया चित्त उसमें तो अपनी चिंता भूल गई कि पीली शराब कि डूब गए थोड़ी मूर्छा में कि भूल गई अपनी आपाधापी मगर कितनी देर फिर लौट आओगे आना ही पड़ेगा नहीं इस तरह सांत्वना देने से कुछ भी ना होगा जागो जागने से शांति मिलेगी स्वीकार करो कि मौत है और स्वीकार करो कि सब संयोग यहां नदी नाव सही हो अभी है अभी हैं अभी बिछड़ जाएंगे कितनी देर हमारा साथ है कुछ भी कहा नहीं जा सकता दूसरे ही क्षण रास्ते अलग हो जाएंगे तुम इस ज्योति के साथ तुम्हारी बहन के साथ कितने दिन से थे तुम्हारे पहले भी तुम्हारी बहन रही होगी तुम भी रहे हो जन्मों जन्मों में कभी मिलना ना हुआ था अनंत जन्मों की कथा है फिर थोड़ी देर राह पर साथ हो लिए दो राहगीर तुम किसी और राह से आए मैं किसी और राह से आया घड़ी भर को साथ हो लिया संयोग बस फिर मेरी राह अलग हो गई तुम्हारी राह अलग हो गई न तो कभी पहले साथ थी न शायद अब दोबारा कभी मिलना हो मगर ये थोड़े से क्षण जो राह पर साथ साथ गुजरे इनको इतना मूल्य मत दो इनका कोई भी मूल्य नहीं स्मरण रखो नदी ना दीनाओ संयोग स्मरण रखो जैसे वृक्ष पर एक ही रात बहुत से पसेरियों पक्षियों ने बसेरा ले लिया सुबह हुई उड़ गए स्मरण रखो कि रात सराय में रुके सुबह हुई विदा हो गए रात थे साथ तो परिचय भी बनाए अपरिचितों के साथ बैठकर ताश भी खेले शतरंज भी फैलाई गपसप भी की सुबह हुई नमस्कार किया और विदा हो गए बस इससे ज्यादा मूल इस जीवन के संबंधों का नहीं लेकिन चोट लगती है। चोट लगती है गलत धारणाओं के कारण चोट लगती है हमारे अहंकार को कि मैं कुछ भी ना कर सका कि मेरी बहन मर गई और मैं बचा ना सका तो मेरा बल क्या तो मेरी सामर्थ्य क्या तो मैं कौन हूं तुम तिलमिला गए हो चाह हूं पुष्प यह गुलदान का मेरे न मुरझाये कभी देता रहे सौरभ सदा अक्षुण इसका रूप हो पर यह कहां संभव कि जो है आज वह कल को कहा उत्पत्ति यदि अवसान निश्चित आदि है तो अंत भी है यह व्यवस्था जो हमारा हो उसे हम रख न पाए सामने अवसान हो का हम विवश दर्शक रहे आए नियम शाश्वत आदि के अवसान के अपवाद निश्चय ही असंभव सूल सा यह ज्ञान चुभता मर्म में मन विकल होता प्राप्तियां उपलब्धियां क्या दीन मानव की कि जो अवसान क्रम से आदि क्रम से हार जाता काल के रथ को न पल भर रोक पाता क्या अहम मेरा कि जिसकी तुष्टि मैं ही न कर पाता अर्चन वहां है कठिनाई वहां है तुम्हारी ही नहीं कबीर सभी की प्रत्येक की प्राप्तियां उपलब्धियां क्या दीन मानव की कि जो अवसान क्रम से आदि क्रम से हार जाता काल के रथ को नपल भर रोक पाता इतने हम असहाय इतने हम निर्बल मगर हमारी अकड़ है गहरी जब तक सब ठीक चलता है तब तक तो अकड़ बनी रहती जब चीजें बिखरती हैं तो अड़चन आती इसको तुम सौभाग्य बनाओ यह जो घड़ी घटी इसे रो रो कर भुलाने की चेष्टा ना करो समय घाव भर देता है इसके पहले कि घाव भर जाए जागो अभी घाव हरा है इस हरे घाव का लाभ ले लो समझो कि जो हुआ वही होना है देर अबेर की बात है एक सुबह बुद्धे गांव में आए उस गांव में एक विधवा स्त्री का इकलौता बेटा मर गया वही उसका सहारा वही उसकी आंख का तारा वही सब कुछ था पति तो चल बसा था इसी बेटे के सहारे जी रही थी उसकी पीड़ा तुम समझो पागल हो गई बेटे की लाश को लेकर गांव में घूमने लगी वैद्यों के चिकित्सकों के द्वार द्वार तांत्रिकों मांत्रिकों के द्वार द्वार मगर कौन जगाए जगा सब तंत्र सब मंत्र सब ज्योति, सब वैद्य सब चिकित्सक मृत्यु के सामने असहाय किसी ने कहा पागल औरत अब इस लाश को ढोने रखने से कुछ भी लाभ नहीं अब तो व्यर्थ ही दीवानी हो रही जो हुआ हुआ मृत्यु तो हो गई अब तो कोई चमत्कार ही हो तो ये बच सकता है उस स्त्री को तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा उसने का चमत्कार क्या कोई चमत्कार हो सकता है उस आदमी ने ये सोच के कहा भी ना था उसने तो यूं ही बात में ही बात कह दी थी बात में बात निकल गई थी कह दिया था कि कोई चमत्कार हो तो ही बच सकता है चमत्कार कहीं होते मगर स्त्री पीछे पड़ गई उसके कि चमत्कार हो सकता है तो बोलो कहा कैसे पिंड छुड़ाने को उसने कहा गांव में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ है तू तो उनके पास जा वे तो भगवान है वे तो परम ज्ञान को उपलब्ध है उनके चरणों में ही रख दे इस लाश को अगर चमत्कार हो सकता है तो वही हो सकता है और कहीं भी नहीं भागी स्त्री के लाश को बुद्ध के चरणों में रखती दी और मालूम बुद्ध ने क्या कहा बुद्ध ने कहा ठीक तो तू चाहती है कि तेरा बेटा वापस जिंदा हो जाए उसने कहा बस यही चाहती हूं और कुछ भी नहीं चाहती इतना ही कर दो अनुकंपा करो मुझ दिन पर दया करो बुद्ध ने कहा होगा जरूर होगा लेकिन कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी तू तो जा गांव में और किसी भी घर से मैथी के थोड़े से दाने मांगला वह गांव तो मैथी की ही खेती करता था उस दिन ने कहा यह भी कोई शर्त हुई सारा गांव मैथी ही मैथी से भरा यही तो हमारी खेती अभी ले आती हूं बुद्ध ने कहा लेकिन ख्याल रख उसके पीछे एक शर्त और है मैथी उस घर से लाना जिसके घर में कभी कोई मृत्यु ना घटी हो तो चमत्कार हो जाएगा बस मैथी के चार दाने काम कर जाएंगे वो भागी स्त्री पागलपन में आदमी तो कुछ भी भरोसा कर लेता है होश में ना हो तो गणित बिठाने का समय भी कहां पाता है और फिर मन जब मानना ही चाहता हो तो सब तर्कों के विपरीत मान लेता छोटी सी बात थी साफ हो गई थी बात वही कि ऐसा कौन सा घर होगा जहां मृत्यु न हुई हो लेकिन कौन जाने आशाएं बड़े सपनों में डूब जाती वो भागी एक एक द्वार खटखटाया, लोगों ने कहा कि जितनी मैथी चाहिए ले जाब बोरे से बोरे भरवा दे गाड़ियों से गाड़ियां भरवा दें मैथी ही मैथी गांव मैथी की ही खेती करता है तेरे घर भी मैथी तू क्यों दूसरे घरों में मांगती फिरती कहा लेकिन ऐसे घर की मैथी चाहिए जिसके घर कोई मराना हो सांझ होते होते बात साफ हो गई कि गांव में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां कोई मराना हो और ये बात साफ होते होते कुछ और भी साफ हो गया जब वह लौटी सांझ बुद्ध ने कहा तू ले आई मैथी के चार दाने, वह स्त्री हंसने लगी वह बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ी उसने कहा मुझे दीक्षा दो इसके पहले कि मेरी मौत आए मैं कुछ कर लूं, मैं जीवन का कुछ अर्थ जान लूं, मैं जीवन का भी प्राय पहचान लूं, बेटा तो गया मेरा जाना भी ज्यादा दूर नहीं और आपने ठीक ही किया कि मुझे भेज दिया गांव की यात्रा पर एक एक घर में पूछ के मुझे पता चल गया कि मृत्यु तो सुनिश्चित है सभी घर में हुई है सभी घरों में होती रही कि हम मौत के द्वार पर ही खड़े तो मेरा बेटा आज गया कल मैं जाऊंगी इसके पहले कि मैं जाऊं मेरा बेटा तो गया बिना कुछ जाने गया मैं बिना कुछ जाने नहीं जाना चाहती कबीर यही मैं तुमसे कहता हूं मौत तो होती ही है किसी की आज किसी की कल आज बहन कल भाई हम सब विदा होने को हैं यह घर नहीं सरायें रोने में समय मत कमाओ आंसू पहुंच डालो क्योंकि आंसुओं से भरी आंखें देखने में समर्थना हो सकेंगी आंसू बिल्कुल पहुंच डालो यह देखने की घड़ी मृत्यु से बड़ी महत्वपूर्ण कोई घड़ी नहीं है और जब तुम्हारा कोई प्यारा मर जाए तब तो बड़ा बहुमूल्य अवसर है क्योंकि प्यारे का अर्थ होता जो तुम्हारे बहुत करीब था हृदय के बहुत करीब था प्यारे का अर्थ होता है जिसकी मृत्यु तुम्हें अपनी मृत्यु जैसी मालूम होती यही तो मौका है यही तो ध्यान में प्रवेश का मौका है और मुझसे तुम शांत बनाना मांगो मैं तुम्हें सत्य ही दे सकता हूं और सत्य यह है कि कबीर तुम्हें भी मरना होगा मुझे भी मरना होगा सभी को मरना होगा मरने के पहले लेकिन एक उपाय कास हम अपनी चेतना से थोड़ा परिचय बना ले थोड़ा हमारे भीतर जो अमृत का चल रहा है उसका अनुभव हो जाए फिर मृत्यु नहीं होती फिर देह गिर जाती है और हम और लंबी यात्रा पर निकल जाते फिर केवल परिधान बदलते हैं ना हन्यते हन्य माने शरीर फिर शरीर के मरने से वो जो भीतर छिपा है वह नहीं मरता है और जिस दिन तुम अपने अमृत को देख पाओगे उसी दिन तुम्हें सबके भीतर अमृत दिखाई पड़ जाएगा न तुम्हारी बहन मरी है न कोई कभी मर सकता है अब तुमसे मैं ये दो विरोधाभासी वक्तव्य दे रहा हूं एक सभी मरते सभी को मरना पड़ेगा जो देह ग्रस्त हैं मृत्यु के सिवाय वे कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते और दूसरा कोई ना कभी मरा है और कोई ना कभी मर सकता है लेकिन यह तो उनका अनुभव है जिन्होंने अमृत की पहचान की हो जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया हो चाहता हूं पुष्प यह गुलदान का मेरे न मुरझाए कभी देता रहे सौरभ सदा अक्षुण इसका रूप हो पर यह कहा संभव कि जो है आज वह कल को कहा उत्पत्ति यदि अवसान निश्चित आदि है तो अंत भी है देह तो बस फूल है देखते ना जब कोई मर जाता और हम उसे जलाते फिर तो तीसरे दिन हम इकट्ठा करने जाते तो कहते हैं फूल इकट्ठे करने जा रहे क्यों कहते हैं फूल इकट्ठे करने जा रहे बस फूल जैसा ही सब है यहां क्षण भंगुर प्यारा शब्द है फूल क्षण का प्रतीक है फूल हड्डियां इकट्ठी करने जाते हैं कहते हैं फूल इकट्ठे करने जा मगर अब तुम कह रहे हो कि फूल इकट्ठे करने जा रहे हैं काश जिसकी हड्डियां हैं उसने ही जाग कर देख लिया होता कि ये सब फूल हैं अभी है अभी कुमला जाएंगे सुबह है सांझ पखड़ियां झड़ जाएंगी तो शायद कब्र ना बनती समाधि बनती तो शायद मृत्यु तो होने ही वाली थी लेकिन भीतर कोई अमृत को जानता हुआ विदा होता उस क्रांति की तलाश करो कबीर मुझसे शांत बनाना खोजो मैं सत्य ही दे सकता हूं यह बिवस्था जो हमारा हो उसे हम रख न पाए सामने अवसान हो प्रिय वस्तु का हम बिवस दर्शक रहे आए मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं अपनों को भी नहीं बचा पाते अपने को ही नहीं बचा पाएंगे नियम शाश्वत आदि के अवसान के अपवाद निश्चय ही असंभव ज्ञान मरुम में मन विकल होता मैं तुम्हारा दुख समझता तुम्हारी पीड़ा समझता तुम्हारे मन की विकलता समझता लेकिन यह सब स्वाभाविक है झाको मृत्यु के क्षण से प्रिजन की मृत्यु के क्षण से जागने का और कोई शुभ अवसर नहीं लेकिन हम जागते नहीं हम नए नए सपनों में खो जाते एक मित्र कुछ दिन पहले आए पत्नी उनकी चल बसी साधारण गैर पढ़े लिखे व्यक्ति भी नहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मगर जहां तक मनुष्य के आंतरिक अज्ञान का संबंध कुछ भेद नहीं होता वह जो पत्थर तोड़ता है राह पर उसमें और वह जो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के निर्णय देता है उसमें कुछ भेद नहीं होता मूल से मूड में और तथाकथित पंडित में जरा भी अंतर नहीं होता सुप्रीम कोर्ट के से रोने लगे विभल बच्चे की भांति पत्नी को मरे भी दो साल हो चुके मगर है कि पीड़ा नहीं जाती दिल्ली से चल के इतनी दूर आए थे मुझसे सिर्फ यही पूछने कि क्या एक बात का मुझे भरोसा दिला सकते कि कभी भविष्य में किसी और जन्म में मेरी पत्नी से मेरा मिलना होगा कि नहीं और एक प्रार्थना है कहने लगे एक बार उसका दर्शन करा दे स्वप्न में ही सही एक बार उसे फिर देख लो कैसा हमारा मोह है फिर तो जैसे भूल ही गए मुझसे बात करते समय कि मैं भी वहां याद करने लगे कि हमने कैसे दिन बिताए कैसे सुख के दिन हमने सारी दुनिया की यात्रा दो बार की हम पेरिस गए हम लंदन गए हम न्यूयॉर्क गए हम पेकिंग गए एक क्षण को तो वह भूल ही जाए कि पत्नी मर चुकी पेरिस इसका वर्णन करने लगे लंदन का कैसे हम ठहरे कहां क्या घटना घटी मैं देखता था उनको और सोचता था कि बच्चों में और बूढ़ों में जरा भी फेंक नहीं बूढ़े हो गए अब कुल एक साल और बचा है रिटायर होने को ये सब हमारे मन की जालसाचियां मैंने उनको बार बार कहा कि इस जन्म के पहले इस पत्नी से कभी मिलना हुआ था उन्होंने कहा नहीं मुझे तो कुछ इस जन्म के पहले की याद ही नहीं तो मैंने कहा अगले जन्म में तुम्हें पत्नी की याद रहेगी पिछले जन्म में कोई तुम्हारी पत्नी रही होगी कहा हां की जरूर रही ही होगी याद कुछ है पिछले जन्म में भी पत्नी मरी होगी पिछले जन्म में भी तुमने किसी से जाके कहा होगा कि किसी पत्नी से फिर दोबारा मिलना हो जाए याद है कुछ आज तुम कह रहे हो कल मर जाओगे याद रह जाएगी छोड़ो मरने की बात रात जब सो जाओगे आज तभी याद रह जाएगी उनकी आंखें गीली हो आईं, उन्होंने कहा वही तो मेरा दुख है दो साल हो गए सपने में भी नहीं देखा रात रोज सो जाते हो तब भी याद भूल जाती है तो जब मरोगे मृत्यु जैसी बड़ी घटना घटेगी देह भी छूट जाएगी मन भी छूट जाएगा तब तुम्हें याद रह जाएगी पत्नी की कहीं मिल भी जाएगी भूल चूक पहचान पाओगे क्यों व्यर्थ की बातों में पड़े हो और कुछ कमी थी इस जन्म के पहले जब ये पत्नी तुम्हारी पत्नी ना थी कभी कमी थी कुछ आगे भी कुछ कमी होगी और ये पत्नी भी मिल गई थी ये भी संयोगिक ही था कहने लगे आपको कैसे पता चला संयोगिक मुझे आपकी कथा का कुछ पता नहीं है मगर सभी संयोगिक है मैंने उन्हें एक यहूदी लेखक की कहानी बताई उसके जीवन की घटना है वह एक स्टेशन पर उतरा चारों तरफ देखा कुल ही नहीं था सामान ज्यादा था उसके पास ही एक और स्त्री उतरी थी बगल के डब्बे से उसके पास बिल्कुल सामान न था भली महिला उसने कहा कि आप चिंतातुर दिखते हैं कुली कोई दिखाई पड़ता नहीं रात सर्द है, बर्फ पड़ रही लाइए कुछ सामान मैं आपका बटा लू जो भी बन सके तो कुछ दो झोले उसने भी ले लिए। दोनों चले स्टेशन की तरफ अब जिसने झोले लिए थे उससे बात भी होने लगी बाहर आए पहचान हो गई तब तक, -तक बातचीत भी हुई मित्रों की बात चली कहां से आई क्या हुआ टैक्सी में बैठने के पहले रात सर्द थी दोनों ने बैठ के होटल में काफी पी थोड़ी गरमा लें अपने देहों को फिर तब तक इतनी पहचान हो गई थी कि अब दो टैक्सी क्यों करनी एक ही टैक्सी कर ले फिर पहचान बढ़ती ही चली गई टैक्सी में कोई घंटे भर की यात्रा थी दोनों पास बैठे रहे और भी मैत्री घनी हो गई फिर होटल में सोचा कि अब दो कमरे क्यों ले एक ही ले लें फिर ऐसे विवाह हुआ उस लेखक ने लिखा है ऐसे मेरे पिता और मेरी मां का मिलना हुआ संयोग की ही बात थी कि उस दिन कोई कुली नहीं था बस उस ना समझ कुली की वजह से ये वो हुआ तुम भी देखना कैसे तुम्हें अपनी पत्नी मिल गई एक ही स्कूल में पढ़ते थे कि बस टांगे एक ही स्कूल की तरफ रोज रोज जाते थे कि संयोग की बात वही भी पड़ोस में रहती थी हमारी दौड़ ही कितनी अब थोड़ी कार वगैरह युवकों के पास हो गई थोड़ी दौड़ ज्यादा है दूसरे मोहल्ले तक चले जाते नहीं तो मोहल्ले में होने वाली थी संयोगिक है सब मिलना वे तो बड़े हैरान हुए उन्होंने कहा आप कहते क्या बात सच है मेरा मिलना उसका संयोगिक की था हम ऐसे ही एक कॉन्फ्रेंस में मिले थे और फिर बात बन गई कि बात बिगड़ गई एक ही है मतलब अब रो रहे हैं अब सोच रहे हैं आगे फिर मिलना इसी से हो जाए और अब सोच रहे हैं काश वो होती तो कैसा अच्छा होता जो न गल जाती हिमानी विरह दिनकर की कला से आज इस ज्वाला तरीके हिम हिमजड़े पतवार होते हास और सुख से भरे आनंद का व्यापार करने प्राण जलनिधि में प्रणय के पोत चलते पार होते पलक के प्यासे में भर मिलन की माधवी को इस चंद्रा सौपिये से नयन ये रतनार होते अंगलिया जो उलझ जाती नीलमल के कौन पहने बंक बरुनी के कसे मुखरिज सुरीले तार होते शहर कर अंबर उतरता अंक में भरती उन्हें जो तो सजेली मोतियों के कंठ में विधुहार होते छाए कर चांदनी का तान तारा जटित आतप आज इस ज्वाला भरी के मान और मनुहार होते और फिर कल्पनाएं कि ऐसा होता कि ऐसा होता कि ऐसा होता मत खो कल्पनाओं में जीवन जैसा है वैसा है उसे वैसा ही जानो उसकी नग्नता में तथ्यों को झुठलाओ मत तथ्यों को कल्पना के घूंघट मत पहनाओ तथ्यों को बुर के मत ओढ़ाओ मृत्यु है इसे तुम कितना ही श्रृंगार करो और कितना ही सजाओ तुम झुटला ना सकोगे इसे झूठलाने में जितने तुम सफल हो जाओगे उतने ही तुमने जीवन को चूकने का उपाय कर लिया कबीर धन्यवाद करो अपनी बहन का ज्योति का गई अंधेरा छोड़ गई पीछे ज्योति अब इस अंधेरे में अपनी ज्योति की तलाश करो वही ज्योति भीतर जलेगी तो ही शांति तो ही सत्य तो ही मुक्ति